योग का लक्षण क्या है स्वरूप क्या है जो करने की चीज़ है या जो होती है फलित तो कैसी वो चीज़ होती है क्या होता है मन में तो उसके लिए भी यहाँ परिभाषा जो दी हुई है वो सामान्य परिभाषा है योग का कुछ भाग लिया है इसमें दोनों भाग नहीं आए हैं समाधि का लक्षण जब किया है तो क्या किया है उधर अर्थमात्र निर्भाष और यहां क्या है निरोध है तो निरोध और निर्भाष आपस में विरोधी होता है तो निरोध के साथ साथ निर्भाष भी रहेगा और निर्भाष के साथ साथ निरोध रहेगा दोनों मिलकर के है होता योग यानी जो बाह्य विषयांतर वृत्तियाँ हैं उसका तो पूरा निरोध रहेगा लेकिन जो अभिष्ट वृत्तियाँ हैं वो निर्भाष रहेगा तो दोनों एक साथ ही रहेंगी चीज़ें तो जिसमें साथ साथ होगा ना वास्तविक योग वो है का निरोध भी हो और हाँ होनी जो अभिष्ट विषय है वो तो अभाषित होता रहेगा दिखता रहेगा वो उसका ज्ञान होते रहना है और जो अनिष्ट है अभिष्ट नहीं है वो बिल्कुल बंद रहना है वो बाधक रूप में खड़ भी खड़ा नहीं होगा पूरा नियंत्रित रहेगा रहेगा तो वो लेकिन वो कुछ करेगा नहीं निष्क्रिय रहेगा तो ये जो अवस्था है वो योग की अवस्था हो इसलिए इसमें पूरा नहीं हो पाता है चूंकि बड़ा हो जाता सूत्र तो चित्तवृत्ति का निरोध यहां कहने से वो ले लेना चाहिए अंतर्निहित पर ये भी व्यापक है चूंकि योग चित्त वृत्ति निरोध चित्त की वृत्तियों का जिसमें निरोध होता है वह योग होता है तस्य लक्षण अभिधित सया इद सूत्र प्रभ प्र ति समाधे पीछे जो आया ना अथ योगाुशासनम जिस योगानुशासन किया गया है तस्य योगस्य उस योग के लक्षण अभिधित सया अभिधि सा कहते हैं बताने की इच्छा तो उस योग के लक्षण को बताने की इच्छा से इदम सूत्रम यह दूसरा सूत्र प्रवृत्य प्रवृत्त होता है आगे शुरू होता है आगे बढ़ता है जो भी कहेंगे इसको तो उसका लक्षण हम बता रहे हैं पीछे जिसको योग कह दिया गया है उसके भेद बता दिए थे पांच भेद होते हैं उसमें से दो होते हैं तत्वार्थ वाले तो उस तत्वार्थ के अब लक्षण क्या है कैसे पता चलता है कब होता है वो लक्षणों में भी दो लक्षण होते हैं एक तटस्थ लक्षण और एक स्वरूप लक्षण तो ये एक तरह से तटस्थ लक्षण है योग यदि है तो चित्तवृत्ति निरोध अनिवार्य है चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं हो रहा है तो योग अभी नहीं होगा सिद्ध नहीं होगा तो अब वो वृत्तियां आगे भी बता देंगे पांच प्रकार की जो होती है वो नहीं रहनी चाहिए कोई सी भी स्वरूप लक्षण है ये उसमें वर्तमान रहता है और ये बगल में रहता है जैसे यहाँ दीवार किस लिए है हमारी पढ़ाई में वो कोई कारण नहीं है लेकिन दीवार नहीं होती तो बाहर की कुछ भी चीज घुस जाती हैं उनको रोकने के लिए दीवार आवश्यक है घर में जो काम होता है वो कहाँ होता है जितना खाली जगह उसमें होता है ना तो वास्तविक घर कौन है खाली जगह वास्तविक में घर वही है लेकिन बिना घर के दीवार के नहीं होता है ना वो दीवार में कुछ काम नहीं होता है तो टांग देते हैं कपड़ा वो टांग अलग हो गया वो जहाँ अलमारी रखी है वो घर होता है तो ऐसे जैसे हम यहाँ बैठे हुए हैं तो ये बैठना जो है ये कक्षा का स्वरूप है नहीं कक्षा जिसको कहते हैं कक्षा का मतलब होता है घेरा अध्यापक और शिष्य दोनों को मिलाकर के जो घेरा बनता है वास्तविक में उसको कक्षा कहते हैं एक से कक्षा नहीं बनेगी। केवल अध्यापक हो तो वो भी कक्षा नहीं है केवल पढ़ने वाले हो शिष्यों तो भी कक्षा नहीं है इसी का नाम विद्यालय होता है जहाँ पर अध्यापक के द्वारा विद्या शिष्य में विद्यार्थी में विद्या वितरित की जाती है नु? वो विद्यालय होता है कमरे का नाम विद्यालय नहीं है कमरा तटस्थ लक्षण है विद्यालय का ये वहीं पर बैठ के ऐसा होता है बाहर नहीं होता है पेड़ के नीचे विद्यालय चलेगा तो वो कैसे चलेगा दीवार तो नहीं ले जाएंगे वहाँ इसलिए वास्तविक में जो अध्ययन अध्यापन की जो परम वो है ना, ज्ञान का जो प्रवाह प्रवाह जहाँ पर सुरक्षित है वो विद्यालय वही कक्षा होती है ये स्वरूप लक्षण होते हैं ऐसी यहाँ पर भी ये तटस्थ लक्षण है लेकिन तटस्थ लक्षण समझने में सरल होता है स्वरूप लक्षण समझने में कठिन होता है बाद में बताते हैं उसको तटस्थ को पहले से ही बता देते हैं कि उससे पकड़ में आ जाएगा कमरा पकड़ में आ गया तो अंदर वाला तो आएगा ही दरवाजे पर खड़ा हो गया तो कहाँ जाएँगे कहीं नहीं जाएंगे आने वाला वहीं से आएगा वैसे ही तटस्थ लक्षण से भी अर्थ पकड़ में आता है बाहर नहीं जाता है फालतू तो नहीं होता है वो अतिरिक्त तो नहीं होता है उसी चीज़ को वो भी बताता है लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है तो इसीलिए सरलता की दृष्टि से ये वाले लक्षण लिए गए हैं बाद में वो लक्षण बता दिया है तो योग अब सूत्रार्थ करना हो तो उसमें देखिए पदच्छेद कर लीजिए इसको भ्य के आधार पर अर्थ कर लेंगे तो कोई बाधा नहीं होगी योग एक पद हो गया और चित्तवृत्ति चित निरोध ये दो पद हैं इसमें तो योग और चित्तवृत्ति चित निरोध दोनों ये प्रथम प्रथम विभक्ति के हैं प्रथम विभक्ति का अर्थ हर समय होता है ये होता है जब जब भी प्रथमा विभक्ति के अर्थ आए तो उसके साथ है जोड़ दो या होता है जोड़ दो अर्थ हो जाएगा उसका तो चित्तवृत्तियों चित्त की वृत्तियों का निरोध योग होता है इतनी हो जाएगा इसका अब यह है चित्तवृत्ति निरोधी इसमें तीन शब्द हैं चित्तवृत्ति निरोधा में पहले दो विभाग हो जाएंगे योग एक चित्तवृत्ति निरोधा या दूसरा फिर आगे इसके भी भाग करेंगे दूसरे शब्द के चित्त चित वृत्ति और निरोध तीन ये आ जाएंगे तो चित्त चित वृत्ति और निरोध में वो संबंध करके देखो कैसे संबंध बनेगा ये तो चित्तवृत्ति चित यानी चित्त्य वृत्ति चित्तवृत्ति और इसको बहुवचन में कर देंगे चित्त्य वृत्त चित्तवृत्ति और तेषाम या तासाम निरोधा चित वृत्ति निरोधक चित्त की वृत्तियों का निरोध योग कहलाता है ये सूत्रार्थ हो गया सूत्र याद रहेगा तो इसके अनुसार अंदर अब देखेंगे लक्षण योग कर रहे हैं तो अब ये हो जाएगा कि चित्त की वृत्तियों का निरोध हो रहा है कि नहीं वृत्ति तो भी पहचाननी पड़ेगी चित्त भी पहचानना पड़ेगा निरोध को भी समझना पड़ेगा तो उसके लिए अब ये लक्षण फिर से बता रहे हैं व्याख्या कर रहे हैं उसकी क्या क्या है ये पहले सूत्र की व्याख्या करना चाह रहे हैं क्या है यहाँ पर यानी योग इसको क्यों कहा गया दो योग क्यों बनाया गया है उसको पहले यहाँ पर बताना चाह रहे हैं सर्वशा अग्रहणात् संप्रजा तो अपनी इति आख्याये यहाँ पर सूत्र में क्या किया गया है चित्तवृत्ति निरोधक का है तो चित्तवृत्ति निरोधन में सर्व चित्तवृत्ति निरोधक ऐसा होना चाहिए था सूत्र योग जो होता है इसमें सभी चित्तवृत्तियों का निरोध हो जाता है उसको योग कहते लेकिन अब सर्व शब्द नहीं पढ़ा तो क्या हो गया अब जिसमें सारी वृत्तियों का निरोध नहीं होता है कुछ का होता है वो भी योग होता है हाँ वो भी योग में आ जाएगा अब नहीं केवल सारी वृत्तियों का अनुरोध करने वाला ही योग नहीं होगा पीछे दिया था ना सर्व वृत्ति निरोधे सर्व सर्वन वृत्ति निरोधे तो असंप्रजाता समाधि असंप्रजात को योग कहा था ना तो यहाँ सर्व शब्द यदि पढ़ा होता तो केवल असंप्रजात ही योग में आता लेकिन सर्व शब्द नहीं पढ़ने के कारण अब क्या हो गया संप्रजात भी योग हो गया तो संप्रजात का असंप्रजात का लक्षण भी इसे हो गया इस संप्रजात में अब क्या होता है सारी का नहीं होता है निरोध। निरोध्रजात योग इसीलिए है कि उसमें सारी वृत्ति नहीं हो रही है निरोध। उसको पढ़ाई इसीलिए गया सारी वृत्तियों का निरोध असंप्रजात में जाके होता है तो इसका मतलब अब ये भी हो जाएगा कि असंप्रजात में भी पहले कुछ वृत्तियां रहती है संप्रजात में जब सारी बंद नहीं होती है तो कहाँ जाएगी है? दो ही तो है योग एक इधर है एक उधर है तो पहले वाले में पूरा काम नहीं हो रहा है तो अर्थापत्ति से क्या होगा वो बचा हुआ काम दूसरे में होता है तो दूसरे में कुछ काम होता है ये निकल गया ना फिर तो इससे ये बात आई कि संप्रजात में यदि सारी वृत्तियों का निरोध नहीं होता है तो कुछ बच जाता है और वो बची हुई वृत्तियों का फिर असंप्रजात में निरोध होता है तो इसलिए सभी वृत्तियों के निरोध होने पर असंप्रजात होता है इसमें अंतर्निहित है वो असंप्रजात पूरा होता है ये जो पीछे लिखा है ना सर्ववृत्ति निरोधे तो असंप्रजात यानी सभी वृत्तियों के निरोध होने पर असंप्रजात होता है ये बात आ रही है ना पिछले सूत्र वाक्य से कि जब सारी वृत्तियां निरोध हो जाएगी तब असंप्रजात होगा एक तो ये अर्थ है लेकिन ये इससे टकरा रहा है फिर इसमें तो रहा है। हाँ इसमें तो बता रहा है कि सभी शब्द नहीं पढ़ने से सूत्र में इसीलिए संप्रजात भी योग है यानी कि संप्रजात में सारी का निरोध नहीं होता है ये सिद्ध तो जब सारी का निर्योग नहीं होता है तो कुछ बच गया ना तो बचे हुए का फिर क्या होगा दूसरे में काम होता है जब दूसरे में कार्य होता है तो ये नहीं कह पाएंगे कि सामर सारा काम होने पर दूसरे में जाते हैं तो अब यही फिर बनाना पड़ेगा कि पूरा होता है संपूर्ण वृत्तियों के निरोध हो जाने पर योग या असम्प्रजात पूरा होता है सभी वृत्तियों के निरोध होने पर संप्रजात आर, असंप्रजात आरंभ नहीं होता है सभी वृत्तियों के निरोध होने पर असंप्रजात पूरा होता है ये अर्थ करना होगा हो नहीं तो फिर बीच में वृत्तियाँ बच जाएगी वो संप्रजात में तो हुई नहीं पूरी और असंप्रजात होती नहीं उसमें तो बीच वाला कहाँ गया हो बीच में कोई समाधि नहीं है दो ही समाधि है तो इस कारण से ये दोनों अर्थों का ऐसा समन्वय करना पड़ता है इसी के कारण इसमें बहुत अधिक मतलब झगड़ा चलता है विद्वानों में किसी का ये मत होता है कि असंप्रजात में कोई काम नहीं संस्कार यहाँ तक मानते हैं कि संस्कारों का भी जो दग्ध बीज होता है वो संप्रजात में ही हो जाता है असंप्रजात खाली का नाम है आगे इसमें भी आएगा सच अर्थमात्र शून्य या सूत्र कौन सा है उसके असंप्रजात का अभ्यास पूर्व संस्कार से अन्य हाँ सच्चा अर्थ शून्य उसके भाष्य में मिलेगा उसमें कोई अर्थ नहीं होता है इसीलिए लोग समझे करते हैं कि जो अंतिम समाधि होती है ना उसमें कुछ नहीं यादर जान होता है इसमें सारा साफ हो जाए कुछ नहीं पता चले वो मोक्ष की अवस्था है असम समाधि की अवस्था है तो ऐसा नहीं करना चाहिए भाष्यकार के अनुसार से ये अर्थ इस प्रकार से लेना चाहिए यहाँ सीधा सीधा ये कह रहा है सर्व शब्द अग्रहणात् योग चित्तवृत्ति सूत्र में सर्व शब्द का ग्रहण ना होने से केवल चित्तवृत्ति निरोधा शब्द होने से संप्रजातोपि संप्रजातोपी संप्रजात को भी योग कहा जाता है तो अपने आप ही आ गया संप्रजात में भी सारी वृत्तियों का नहीं होता है पूरी की पूरी असंप्रजात में जाकर के पूरा होगा इसलिए दोनों में भेद है और इस भेद के कारण ही ये योग में आता है तो इससे एक तीसरी बात और भी निकलेगी कि बाकी की तीन जो हैं विक्षिप्त मूड और विक्षिप्त इनमें वृत्तियाँ रुकती नहीं है एक भी वृत्ति नहीं रुकती है इसमें चलती रह जाती है इस कारण से अब ये योग में बिल्कुल नहीं आए संप्रजात में बहुत सारी रुक जाती है सारी नहीं रुकती है पर वो रुकती है, तो इसीलिए इन्होंने लक्षण ये ले लिया ये वाले लक्षण दोनों में घट जाएंगे जो रुकना वाला अर्थ है वो संप्रजात वाले में भी होगा संप्रजात वाले में और पिछले तीनों में नहीं होता है तो इसलिए तीन को बांट दिया दो को पूरा अलग कर दिया तो इस सामान्य लक्षण होने के कारण यहाँ पर चित्तवृत्ति निरोध शब्द को लिया अर्थवास को नहीं लिया अर्थवा निर्वासा फिर पाँचों में हो सकता था कुछ ना कुछ तो जान उल्टा सीधा होता ही है तो उल्टा सीधा जान मात्र दोष आ जाता है इसमें तो उसको हटाने के लिए फिर ये लगा कि वृत्ति निरोध वाला होगा तो वृत्ति निरोध क्या है ये दोष रहित है ये पिछले दिनों में होगा ही नहीं अगले दिनों में होता है कम अधिक करके इस कारण से ये ठीक लक्षण बना लक्षणों होने के कारण सूत्र में लिया है जो अनिष्ट है असंकल्पित विचार है ज्ञान वृत्तिमाने ज्ञान होता है ज्ञान विचार में भी ज्ञान होता है ज्ञान को आगे बढ़ाते जाना वो विचार कहलाता है। लेकिन यहाँ अनुभूति मात्र है हाँ तू असं प्रजाता शर्वृत्ति निरोधा लेकिन यहाँ तो निरोध ही पड़ा हुआ है हाँ हाँ यदि वो लक्ष्य नहीं करना होता तो प्रथमा होने पर अपने आप हो जाता सभी वृत्तियों का जो निरोध है वही असंप्रजात है प्रथमा वृत्ति से सीधा अर्थ निकल जाता वो भी ठीक है निरोधे कहने से अपने आप हो गया कि नहीं सर वृत्तियों का नई निरोध होता है अब आगे के लिए फिर बता रहे हैं चित्तम ही प्रख्या प्रवृत्ति स्थिति स्थितिशीलवाद त्रिगुणम चित्त शब्द जो पढ़ा हुआ है चित्त वृत्ति निरोधक तो जिसकी वृत्तियाँ हैं जिसका जिन जि, जिसकी वृत्तियों का निरोध होता है वो जो चित्त पदार्थ है वो चित्त क्या है उसका लक्षण हम बता रहे हैं कि वो त्रिगुण पदार्थ है वो चित्तम ही चित्त जो है प्रख्या प्रवृत्ति और स्थिति स्थितिशीलत्वात् प्रख्या स्वभाव वाला होने से प्रवृत्ति स्वभाव वाला होने से और स्थिति स्वभाव वाला होने से त्रिगुण है ये प्रख्या का ये प्रख्या के अर्थ यहाँ ज्ञान है ज्ञान बता उत्पन्न करता है वो चित्त की एक स्थिति होती है कि वो ज्ञान को उत्पन्न करता रहता है आत्मा का संबंध जब मन से होता है तभी ज्ञान इसको उत्पन्न होता है मन के साथ अगर आत्मा का संबंध नहीं हो तो ज्ञान इसको नहीं उत्पन्न होता है इसलिए प्रलय अवस्था में या जिसमें मन का संबंध नहीं होता है शरीर का उसमें इसको कोई ज्ञान नहीं होता है ज्ञान होने के लिए मन का संबंध आवश्यक होता है तो इससे ये सिद्ध होता है कि मन ज्ञान का निमित्त है वस्तुता मन में ज्ञान नहीं होता है ज्ञान अर्थ में आत्मा में ही होगा लेकिन आत्मा में ज्ञान का सीधा कारण निमित्त जो होता है वो मन होता है नहीं तो फिर यही चेतन हो जाएगा तो प्रख्या का अर्थ यहाँ ज्ञान होता हुआ अभी उसका स्वरूप नहीं लेना है निमित्त लेना है निमित्त अर्थ में जो ज्ञान का निमित्त होता है और प्रवृत्ति का यानी प्रवृत्ति तो स्वयं होता है चलता ही है और स्थिति का स्थिर भी हो जाता है ज्ञान को बंद भी कर देता है यह गति को भी रोध अवरोध कर देता है तो स्थिति स्थिर स्वभाव वाला भी सील सबसे अर्थ का स्वभाव होता है प्रख्याशील प्रवृत्तिशीलत्वात् स्थितिशीलत्वा प्रख्या का अर्थ ज्ञान हो गया ज्ञान कराने का स्वभाव वाला होने से या ज्ञान स्वभाव वाला होने से ज्ञान स्वभाव कहते हुए अंतर्निहित मानना पड़ेगा ज्ञान मतलब ज्ञान का निमित्त स्वभाव वाला शीलत्व तीनों में जुड़ेगा तीनों के साथ संभाव प्रवृत्ति मान गति गतिशील वाला होने से गति स्वभाव वाला इंद्रियों से जुड़ता अलग होता है ये तीनों के जुड़ तीन स्वभाव वाला होने के कारण क्या हो गया ये त्रिगुण है और त्रिगुण जो भी होगा वो हर समय जड़ होगा आत्मा त्रिगुण नहीं है वो अब इसको बता रहे हैं प्रख्या को क्या चीज है प्रख्या प्रख्या रूपम ही चित्त सत्वम प्रख्या रूप जो ज्ञान रूप जो चित्त पदार्थ है सत्य माने पदार्थ के अर्थ में यहाँ पर जो चित्त नामक पदार्थ है वो रजस्तमोभ्यां संसृष्ट रजो गुण से और गुण से संसृष्ट संबद्ध युक्त होने से या होता हुआ ऐश्वर्य विषय प्रिय बहती ऐश्वर्य विषय प्रिय लगाने वाला या लगने वाला होता है यानी चित्त की जिस अवस्था में ऐश्वर्य और विषय ये अच्छे लगते हैं वो कौन सी अवस्था है इसकी प्रख्या रूपाली अवस्था है यानी हां ज्ञान कराने वाला ही चित्त जो होता है जब रजोगुण से और तमोगुण से युक्त हो जाता है तो उसमें क्या होता है ऐश्वर्य को दिलाने वाला या ऐश्वर्य से जोड़ने वाला होता है या विषयों से जोड़ने वाला हो जाता है ये दोनों होते हैं इसमें ऐश्वर्य भी विषय में ये किसका है ये विक्षिप्त वाले के साथ है ये। वो क्या है? क्षिप्तम मूडम विक्षिप्तम उसमें दोनों होते हैं ऐश्वर्य और विषय दोनों जिसमें रहते हैं तो यद्यपि प्रख्यात यानी ज्ञान स्वभाव वाला चित्त है फिर भी यही क्या होता है तमोगुण से और रजोगुण से जब युक्त होता है तो ऐश्वर्य और विषय को प्राप्त कराने वाला यह हो जाता है ये विषय उसको अच्छे लगते हैं हाँ वही चित्त सभी अवस्थाओं में जाता है हाँ सतुगुण प्रधान भी ले लीजिए ज्ञान प्रधान होता हुआ भी यानी अब अज्ञान से नहीं होना चाहिए था संबद्ध विषय और ऐश्वर्य अजान से संबद्ध है लेकिन वो इसको अच्छा लगता है ज्ञान स्वरूप होने वाला होने पर भी तो इसीलिए कहा कि एक ही मतलब चित्त होता है ना इन्हीं ही अवस्थाओं में चला जाता है हाँ तीन स्थिति स्वभाव वाला होने पर भी यानी प्रख्यात स्वभाव होने पर भी अब तो तो यहाँ प्रवृत्ति और न, क्या है स्थिति ऐश्वर्यो विषय से इसका संबंध नहीं है उसके दूसरे विषय आएंगे अब स्थिति वाले का केवल विषय जब हो जाएगा या मूढ़ता जब हो जाएगा विषय भी नहीं रहेगा अच्छा लगेगा तो वो स्थिति में आ जाएगा प्रवृत्ति रजोगुण से संबंध होता है केवल प्रवृत्ति केवल रजोगुण से संबंध होगा तो प्रवृत्ति स्वभाव वाला हो जाएगा और अभी ऐश्वर्य से ऐश्वर्य उसमें नहीं रहेगा यानी ऐश्वर्य रजोगुण का होता है संबंध और सत्यगुण का होता है लेकिन यहाँ दोनों ढंगा हो जाने से संबद्ध वाला है लेकिन स्वरूपता होता हुआ अच्छा होता हुआ भी ये गलत काम करता है ये दिखाना है इसको दिखा रहा है प्रख्या रूपम ही चित्त सत्वम प्रख्या स्वभाव वाला भी चित्त सत्व ऐसे करेंगे इसको रजस्तमो व्य रज से और तम से युक्त होने पर या होकर के ऐश्वर्य और विषय को प्रिय दिखाने वाला होता है या प्राप्त कराने वाला होता है थे थे थे। हाँ नहीं सत्य स्वरूप कह दो यहाँ सत्य बहुल होने से सत्य स्वरूप होता है, प्रख्या बोल है ये प्रख्या बहुल है ये सत्य बहुल है ज्ञान स्वरूप कहिए स्वरूप कहिए या सत्व प्रधान कह लो समान अर्थ वाला है ये सत्य मतलब पदार्थ होता है केवल हाँ यहाँ सत्व शब्द पदार्थ अर्थ में कहीं कहीं चित्त का केवल सत्व नाम दे देगा यहाँ तो चित्त सत्वम भी किया है ना विशेषण जैसे जोड़ दिया कहीं कहीं सत्व शब्द से केवल चित्त का ग्रहण होता है आएगा इसलिए दोनों पढ़ा होने से यहाँ अलग अर्थ करेंगे पदार्थ करेंगे युक्त तो तो तो हो कर। होकर नहीं प्रकाशक तो स्वभावता हो गया हाँ यानी सत्य बहुल स्वभावता होता ही है चित तो अब इसको अज्ञान से युक्त नहीं होना चाहिए था दिखाना ये इसको लेकिन ये होता है तो उसका कारण बता दिया कि कैसे होता है उत्तम तो कुंड से जब जुड़ युक्त होता है तब हो जाता है ये और ऐश्वर्य वाला कैसे हो जाता है ज्ञान के सामने ऐश्वर्य वि ढीला होना चाहिए था वो नहीं होना चाहिए था फिर भी हाँ यानी तीनों हो जाएगा लेकिन अब क्या होगा ना वहाँ जो इसीलिए बहुलता मिली जाती है स्वाभाविक रूप से चित्त सत्य बहुल है लेकिन तमोगुण जब आएगा तो कभी ये क्या होता है सत्य इसका दब जाता है उसके ऊपर तमोगुण ऊपर आ जाता है इसकी सत्य बहुलता जो है वो दब जाएगी तो सत्य बहुल होता हुआ भी एक बार क्या होना है सत्य दुर्बल हो जाता है इसका तमो बहुल रज बहुल होता रहता है तदेव वही जो सत्य रूप है या सत्यज से रज और तम से संशिष्ट होने वाला है वही क्या होता है केवल तमसा अनुविधम केवल तमोगुण से अनुबिध युक्त होता हुआ अज्ञान क्या अज्ञान अवैराग्य अधर्मा अज्ञान अवैराग्य अनैश्वरीय अनैश्वर्योपम भवती वही जो चित्र ऊपर ऐश्वर्य और विषय को प्राप्त कराने वाला जो था ना उसी को रहे तदेव वही चित्त क्या हो जाता है तमसा अनुबिदम जब केवल तनु तमोगुण से बिध जाता है युक्त हो जाता है तब यही क्या हो जाता है अधर्म को प्राप्त कराने वाला हो जाता है अनैश्वर्य को प्राप्त कराने वाला हो जाता है और वैरागी को प्राप्त कराने वाला हो जाता है तमोगुण से जब केवल जुड़ेगा तब रजोगुण से तमोगुण से जुड़ेगा तब क्या होगा ये ऐश्वर्य और विषय को दिलाने वाला होगा प्राप्त कराने वाला केवल तमोगुण से जब जुड़ेगा तब क्या हो जाएगा अज्ञान अधर्म अवैराग्य और, और अनैश्वर्य उल्टा ऐश्वर्य शरबत की जगह पर ये शराव ले लाएगा बोतल लाएगा वो, तो वो अनैश्वर्य हो जाएगा इस उपगमम निकट लाने वाला समीप पहुँचाने वाला या प्राप्त कराने वाला उपगम समीप पहुँचाने वाला होता है तदेव वही चित्त प्रक्षीण मोहवरणम सर्वतः मोह का आवरण प्रक्षीण यानी नष्ट हो गया है जिसका यानी तमोगुण से जब सर्वथा रहित हो जाता है तब वही तमोगुण से सर्वथा रहित होता हुआ चित्त प्रद्योत मानमिदम ज्ञान बन होता हुआ अनुबिदम रजो मात्रया ज्ञान स्वरूप होता हुआ ज्ञान बन होता हुआ यानी प्रकाश को ज्ञान को उत्पन्न करने में समर्थ होता हुआ रजो मात्रया या अनुविधम केवल रजोगुण से जब युक्त हो जाता है उस समय क्या करता है ये धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्योपगम भवती यानी ज्ञान बहुल वाला चित्र जो है ज्ञान स्वरूप वाला वो केवल जब रजोगुण से युक्त होता है तब क्या क्या कराता है यह ऐश्वर्य को प्राप्त कराता है ज्ञान को प्राप्त कराता है धर्म को प्राप्त कराता है और वैरागी को प्राप्त कराने वाला होता है यानी वैरागी भी प्राप्त करते समय रजोगुण का आश्रय चाहिए धर्म के लिए भी धर्माचरण के लिए भी रजोगुण चाहिए प्रक्षीण माना क्षीण हो गया है मोह का आवरण यानी तमोगुण हाँ वैसा चित्त वही चित्र जो है सर्वतः प्रक्षिण मोहावरण मोह का जो आवरण है यानी ज्ञान को ढकने वाला जो आवरण है ना वो सब ओर से जिसका हट गया यानी तमोगुण से पूरा हट गया जब उसके प्रभाव से रहित हो गया उस समय और रजोगुण से अनुबित रजोगुण से जुड़ गया है मोह माने तमो तमसानुबिदम कहा था मोहानुबिदम वही एक ही चीज है तम मोह पर्यवाची होते हैं तो सब ओर से जब तमोगुण से तो हट गया लेकिन रजो से गुण से जुड़ गया तो धर्म ज्ञान वैराग्य को प्राप्त कराने वाला होता है और तदेव वही चित फिर क्या करता है रजोलेश मलापेतम जब रजोगुण से भी पूरा हट जाता है उसके प्रभाव से भी रहित हो जाता है तब फिर क्या करता है स्वरूप अपने स्वरूप में स्थित होता हुआ अर्थात सत्य बहुल होता हुआ सत्य क्या कराता है फिर सत्य पुरुष अन्यता ख्याति मात्रम यहाँ सत्य शब्द जब आ गया मुझे चित्त अर्थ में सत्य और पुरुष अन्यता ख्याति इन दोनों के जो पार्थक्य वाला ज्ञान है अन्यथा ख्याति पृथक्त ज्ञान मात्र वाला यानी पुरुष अलग है और बुद्धि अलग है ऐसा ज्ञान कराने वाला होता है यानी सत्व बहुल जब चित्त हो जाता है तो यानी बुद्धि और पुरुष में भेद दिखाने लग जाता है कि दोनों अलग अलग है शब्दार्थ इसका इस प्रकार करेंगे तदेव वही चित्त जो ऊपर के गुणों से युक्त था यानी रज से जब सर्वथा तम से तो हो ही गया रहस्य भी जब सर्वथा रहित हो जाता है तो स्वरूप प्रतिष्ठन अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है यानी सत्व बहुल हो जाता है उस समय वह सत्व और पुरुष बुद्धि और पुरुष इन दोनों में अन्यथा अन्यथाख्याति मात्रम पार्थक्य ज्ञान वाला हो जाता है और धर्म मेंघ्यानोपगम भवती धर्म मेंघ ज्ञान को सामने लाने वाला उसको अभिमुख करने वाला हो जाता है यानी असम समाधि की स्थितियाँ निकट आ जाती है उसमें तत्परम परम इति आचक्षते ध्यान जिसको उसको परम प्रसंख्यान ध्यानी लोग कहते हैं यानी धर्मिक समाधि जिसको कि ध्यान लोग परम्परा संख्यान कहते हैं उसको ये सामने करने वाला उसमें स्थित नहीं होता है अभी सामने लाने वाला हो जाता है नहीं सत्यपुरुष अन्यता ख्याति पर वैराग्य को कहते हैं चित्त जब सत्य बहुल हो जाता है तो पर वैराग्य उत्पत्ति हो जाती है सतपुरुष अन्यता ख्याति तो पर वैराग्य है और धर्मेक समाधि को निकट लाने वाला हो जाता है हाँ किसमें उसमें अभी रहेगा हाँ, सत रहेगा अभी पर वैराग के लक्षण दे दिया ना कि बुद्धि और पुरुष में भेद दिखाने वाला ये है कि दोनों अलग अलग हैं ऐसा दिखाता है लेकिन वो रजोगुण से अप्रभावित नहीं हो सतगुण से अप्रभावित नहीं होता है, है। हाँ अभी रहेगा क्योंकि अभी चूँकि संस्कार दगबीज नहीं हुए हैं लेकिन फिर भी उससे क्या होता है निष्क्रिय तो हो ही जाता है इसको गुण अब नहीं दबाते हैं परवेरा होने पर इसी कारण से संस्कारों को नष्ट करने में समर्थ हो जाता है वो लेकिन बचे रहते हैं अभी करना पड़ता है तत् परम्परा संख्या उसी को परम्परा संख्यान कहते हैं इसको धर्मेयर को भी ले सकते हैं या सतपुरुष अन्यता को भी ले सकते हैं तो पर वैराग्य हाँ उसका नाम पर वैराग्य है तो प्रसंख्यान आ, जिसको परम्परा संख्यान भी ध्यानी लोग कहते हैं सतपुरुष अन्यति मात्र को ध्यान इसका धर्मेघ के साथ नहीं आएगा क्योंकि धर्मेघ को सामने लाने वाला होता है ये द्वितीय में है और परम पर संख्या में प्रथमा में है तो सतपुरुष अन्यता ख्याति मात्र में प्रथमा वाला जो है ये दोनों आपस में जुड़ेंगे द्वितीय के साथ नहीं जुड़ेगा तो धर्मे को परम प्रसंख्या नहीं कहेंगे परम्परा संख्या न मै ना शब्द प्रसंख्यान का अर्थ भी ज्ञान होता है विवेक यहाँ वैराग्य परम पर वैराग्य नहीं कह लो तो सतपुरुष अन्यता ख्याति और पर दोनों एक ही चीज है नहीं ये तो उपगम कह रहा है ना धर्म में एक ध्यानोपगम बहुती उसको सामने लाने वाला होता है धर्म में तो कर्म है यहाँ पर उसको प्राप्त कराने वाला चित्त या उसको प्राप्त कराने वाला चित की अवस्था वो है, तो है समाधि नहीं है परम्परा संख्या हाँ उसके युक्त जो चित्त है यानी चित्त की जो अवस्था है तो वो है परम्परा संख्या चित। हाँ चित्त को हो जाएगा धर्म में समाधि नहीं होगी परम्परा चितिशक्ति अपरिणामी अब यहाँ चित्त का वर्णन हो गया पूरा आगे अब आत्मा के साथ इसको भेद दिखा के समाप्त करेंगे ये चितिशक्ति अपरिणामिनी शक्ति माने आत्मा वो कैसी है अपरिणामिनी परिवर्तन से परिमा परिणाम से रहित है उसमें कोई विकृति नहीं आती है अप्रति संक्रमा जिसमें कोई दूसरा घुलता मिलता नहीं है अन्य द्रव्य आके मिलते नहीं है और दर्शित विषय विषय जिसको दिखाए जाते हैं यानी जो विषयों का ज्ञान करती रहती है विषय जिसको नहीं जानता है विषय ही जिसको दिखाए जाते हैं शुद्धा और स्वरूप से शुद्ध है अनंताचा और नित्य है अनंत है वो और सत्य गुणात्मिका से इम जबकि ये विवेक्याति सत्व गुणात्मिक हैं यानी सत्य गुण से युक्त होती है चिति शक्ति तो परिणाम रहित होती है अप्रति संक्रमा होती है संक्रमण से रहित होती है विषयों को देखने वाली होती है जबकि इम जो ये ख्याति विवे ये जो विवेक ख्याति है परम संख्यान है यह इस अवस्था वाला जो चित्त है यह क्या है अतो विपरीता इस चिति शक्ति से बिल्कुल विपरीत स्वभाव वाली है विवेक ख्याति यह जो विवेक ख्याति है अतो विपरीता हाँ ये स्वरूप लक्षण है हाँ परिणाम नहीं है परिणाम रही थे नहीं यहाँ यानी शब्द का अर्थ का जो प्रवचन जब होता है वो तो जैसा हो वैसा किया जाएगा जात हो तो भी अजात हो तो भी वो किया जाएगा इसलिए यहाँ नहीं होगा वो अपने आप होता है अपने आप ने पहले से जाना हुआ है अपने आप कैसे होगा संभावना तो तभी होगा ना कि जा, जा तभी किसी तरह से हो गया लेकिन जो शब्द प्रमाण होता है प्रवचन जो होता है उसमें बिना संभावना के भी होता है प्रवचन अनुमान से जानते हो उसी को बताया जाएगा ऐसा नहीं है शब्द प्रमाण में बिल्कुल नहीं जानते उसको भी बताया जाता है इसलिए बिना संभावना के भी बताया जाएगा हाँ तभी तो होगा हो ये ऐसा है हाँ ये स्वरूप ही है उसका यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है आत्मा में चित्त में तो होता है ना इसमें भेद आसंग वो परिणाम आता है जो चित्त है या विवेक्याति जो है इसमें परिणाम आते हैं होते हैं ये विरोध दिखाया आएगी इसमें नहीं होते हैं परिणाम आगे ये बताएगा ना पुरुष और जो न, क्या सत्व ये दोनों एक जैसे दिखते हैं जो परम स नहीं होता है पर वैराग्य वहाँ दोनों घूल मिले दिखते हैं ना अस्मिता क्लेश कह लीजिए या बुद्धि और पुरुष का एकत्व तो दिखता रहता है दोनों एक जैसे ही लगते हैं तो उसको जो एक जैसे लगते हैं उसको यहाँ संकेत कर रहा है कि एक जैसे नहीं होते ये भेद है उसमें वो परिणाम होता है बिना परिणाम बुद्धि तो परिणाम है जबकि चिति शक्ति परिणाम ही नहीं है इसमें तो बिना परिवर्तन क्या होता है हाँ वो भी हो सकता है अब जैसे अग्नि है वो लकड़ी में घुस करके परिणाम देती है जलाती है और एक बार में वैसी सड़के हो जाती है रखे रखे ही पुरानी हो जाती है तो ये अपनी तरफ से ही है तो चित्त में अपनी तरफ तो से ही होता है और दूसरे ज्ञान आने पर भी होता है दोनों ढंग से होता है चिति शक्ति में किसी तरह से नहीं होता है उसमें परिणाम आता ही नहीं है वो जो हो रहेगी तो अतो विपरीता यम विवेकख्याति यह जो विवेक्याति होती है अतो यानी इस चिति शक्ति से बिल्कुल विपरीत होती है अतः इसी कारण से तस्याम विरक्तम चित्तम उस चिति विवेक ख्याति से भी विरक्त होया हुआ चित्त ख्यातिरूण्धि उस विवेक ख्याति को भी रोक देता है छोड़ देता है यानी विवेक ख्याति के लिए भी अब ये उत्सुक नहीं रहता है तद चित्तम संस्कारोपगम भवती इसमें तो पड़ा हुआ है चित्त संस्कारोपगम भवती उस अवस्था वाला यानी जिसमें वो विवेक ख्याति को भी रोक देता है छोड़ देता है विवेक ख्याति से भी आगे हो जाता है नहीं पर कारण तो होता है संप्रजा समाधि का या संस्कारों को दग्धवीज करने का कारण तो रहता है लेकिन फिर भी परवैराग्य अलग होता है दग्धवीज अवस्था से चित्त की जो निरुद्ध अवस्था है उससे फिर भी वो अलग है तो उसमें ये बता रहा है। एक ही चीज है तो उससे विवेक ख्याति को रोक देता है यानी कि एक विवेक ख्याति की अवस्था से भी ऊपर उठ जाता है ये उसको हटा देता है तद अवस्थम चित्तम उस अवस्था वाला जो चित्त होता है संस्कार उपगम अवती संस्कार मात्र होता है या संस्कार वाली अवस्था को प्राप्त कराने वाला होता है स निर्विजा समाधि वो जो अवस्था है संस्कार मात्र वाली अवस्था जो है वो निर्वीश समाधि है निर्वी समाधि में संस्कारों की बोलता रहेगी अभी हाँ उसको लाने वाला होता है तो धर्म मेंघ समाधि एक तरह से ये हो गया असंप्रजा समाधि का जो प्रथम एक तरह से स्तर होगा शुरू में जो आएगा यानी जिसमें जा करके संस्कारों को दग्ध भी शुरू करेगा करना यानी एक ही समाधि में दोनों स्थितियां होगी धर्मिक समाधि के साथ भी यही है चक्कर ये धर्मिक समाधि जब होता है तो संस्कारों को धड़ाधड़ और छीन करना शुरू कर देता है यानी उस समाधि के अंदर ही संस्कार दग्ध बीज होते हैं तो वो आता है असंप्रजात में ही इसका आरंभिक भाग होगा वो पूरा होने के पर निर्वीज समाति हो जाएगी फिर वो संस्कार जैसे ही दग्ध बीज हुए वो बीज जो गया संस्कार उसके बाद निर्वीज स्थिति बन गई है तो न तत्र तंचित सम्यक संप्रजाति इति असंप्रजाता तो वहाँ पर और अब कोई नया ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है संस्कारों का ही काम केवल बचता है नया कुछ तत्वज्ञान नहीं करना पड़ता है नया तत्वज्ञान का विषय असम यानी संप्रजात में रहता है सारा तत्वज्ञान संप्रजात में ही हो जाता है असंप्रजात में तत्वज्ञान नहीं करते हैं लौकिक विषय प्राकृतिक विषय ईश्वर वाला तो होगा उसका यहाँ नहीं है अंतर नहीं वो नव तत्व किंचित संप्रदायत यानी पिछले जो संप्रजात के विषय थे तत्वज्ञान के विषय प्राकृतिक विषय वहाँ अब नहीं जाने जाते हैं पहले से ज्ञात हो जाते हैं इस कारण से इसका नाम असंप्रजात है और कुछ नहीं जाना जाता है प्राकृतिक कुछ भी जानने की अपेक्षा नहीं रहती है वहाँ इसलिए इसका नाम असंप्रजात है द्विविधा सा योगा इसलिए वह योग दो प्रकार का होता है जो कि चित्तवृत्ति निरोधक कहा गया है इस प्रकार से